एक नन्हा साहब बच्चा पूछे कि वो आकाश में क्या दिख रहा है चमकता हुआ बोले कौन सा बेटा है ना वो जो बिंदी बिंदी की तरह हीरे की तरह दिख रहे हैं सो कि जो एक हाथ लंबा चाह गोल गोल दिख रहा है सो माने चंद्रमा के बारे में पूछ रहे हो कि बिंदी बिंदी के बारे में पूछ रहे हो अब बच्चे ने याद कर लिया भाई वो जो बड़ा है उसका नाम चंद्रमा है जो छोटे छोटे हैं उनका नाम गुरु है शुक्र है बधाना है दिखाना अब वो बड़ा हुआ अब पिताजी ने बताया कि चंद्रमा तो बहुत बड़ा है गुरु इतना बड़ा है शुक्र इतना बड़ा है सूरज पृथ्वी से तेरह लाख गुना बड़ा है बोले कि हम हमको तो तुमने बताया था कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है न इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा अब बड़ा बोल के तुम अपनी बात को काट रहे हो बोले भाई तब तुम उतना ही समझ सकते थे बोला अब तुम्हारी समझ बढ़ी तो वस्तु को भी तो है ना वस्तु को भी समझो तो वस्तु समझनी पड़ती है पहले नोट की शक्ल देख के बच्चे पहचानते हैं कि ये नोट है है ना और जब पढ़ लिख जाते हैं तो उस पर लिखा हुआ देख के पहचानते हैं और उससे बड़े होते हैं तो सरकारी निशान जो लगा हुआ होता है ना हाँ भाषा किसी भाषा में लिखा हो ए, है ना उसकी सकल कितनी भी बड़ी होए उसकी जो कीमत है वो आकार से और रंग से और भाषा से नहीं होती सरकारी स्वीकृति से ही उसकी कीमत होती है तो ये जो वैदिक स्वीकृति है ना आपको एक दिन सुनाया था आकाश में ये जो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है ना इंद्रधनुष पीला है हरा है लाल है सबकी आंख से दिखता है लेकिन आपको मालूम है कि आकाश में वो क्या चीज है वो सूरज में है कि आकाश में है कि हवा में है कि पानी में है कि तुम्हारी आंख में है नारायण वो इंद्रधनुष नाम की जो चीज है हरी पीली लाल, लाल उसका कोई वजन है अच्छा उसकी कोई लंबाई चौड़ाई है उसका कोई काल है नारायण उसने क्या आकाश को रंग दिया है है ना? वो क्या आकाश में कोई वस्तु उत्पन्न हो गई है तो इसलिए इंद्रिय अनुभूति को ही सर्वस्व मानने वाले जो लोग हैं है ना? उनको पहले इंद्रियक अनुभूति के आधार पर बात बताई जाती है और फिर उसका अपवाद कर दिया जाता है व्याख्यातम निहन्नुते स्वयं व्याख्यान करके और स्वयं उसका है नहन्नव करते हैं नौ माने बात कर देना उसका छिपा देना काट देना अपने नौ करना अपन बोलते हैं वो जैसे हिंदी में पहले आते थे क्यों सखी साजन है ना क्यों सखी साजन कब बोले भाई रात भर उसके उजेला से हमारा घर उजेला रहा और उसके देख देख करके मैं प्रसन्न होती रही एक नायिका ने वर्णन बोले क्या क्यों सखी साजन क्या तुम्हारा पतिदेव था बोले ना सखी दिया है ना <laughs> तो इसको अपहन्नुति अलंकार बोलते हैं वो इसके भी कई भेद होते हैं अपहन्नुति अलंकार इसका नाम है तो निहन्नुति का अर्थ ये है पहली जो बात कही गई उसको काट लिया क्यों काट दिया अभी ये प्रश्न है कश्य हो एवं व्याख्यातम सर्वम निहन्नुते फिर क्या कारण है कि बात कह के और उसको काटते हैं बोले अग्राह्य भावे नो हेतुना अजम प्रकाशते अजम सर्वम प्रकाशते सर्वम अग्राह्य भावेनो नो हेतुना ऐसा क्यों किया उन्हें इसलिए कहा कि देखो एक उपाय होता है और एक उपाय होता है उपाय है ना उपाय माने ऐसे समझो कि आय माने तो आप लोग समझते हो ना आय अव्यय आय माने आमदनी है ना उस आमदनी को बनाने के लिए आमदनी करने के लिए जो बिल्कुल उसके नजदीक की चीज हो वह माने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो बिल्कुल उसके निकट की वस्तु हो वह उसको उपाय कहते हैं और उपेय किसको कहते हैं क्या उस उपाय से जिसकी प्राप्ति होती है उसको उपेय कहते हैं तो ये जितनी व्याख्या की गई मूर्त अमूर्त पृथ्वी आदि में वो त प्रोत है ना सामान्य विशेष विश्व तेजस प्राज ये सब जितने उपाय बताए गए इनका अंत में आ, इसी उपाय को ही तुम सच समझ करके पकड़ मत लेना है ना सर्वम अग्राह्य भावेना आत्मा में कार्य कारण नहीं सामान्य विशेष नहीं वो तोतभाव नहीं नारायण है ना कई लोग कहते हैं ना कि सब में अनुगत और सबसे व्यावृत पंचदशी की सबसे पहली जो युक्ति है आत्मा के बारे में वो यही है वो क्या कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अनुगत है, रहता है और जागृत स्वप्न सुसुक्ति से न्यारा है क्योंकि सबका दृष्टा है ऐसी संबित को आत्मा बोलते हैं ये पंचदशी की प्रथम युक्ति जो है ना वो यही है बोले ये जुक्ति सत्य है कि उपाय है लक्ष्य है कि उपाय है बोले ये लक्ष्य नहीं है ये उपाय है ये आत्मा को जानने का तत्व को जानने का ब्रह्म को जानने का एक उपाय है उपाय शब्द का अर्थ वाक्यप में ऐसे बताया उपादायापि जे हे उपाय से प्रकीर्तिता उपाय शब्द की वित्पत्ति महावैयाकरण भरतहरि ने यह किया क्या उपादायापि पी जे हे या। पहले तो उपादान करो पहले उनको पकड़ो और फिर उपेय की प्राप्ति हो जाने पर उसको छोड़ दो कोई बात समझाने के लिए बोलो और जब सामने वाला समझ जाए तो बोलना बंद कर दो ये हुआ ना है ना चलो पर जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओ तो चलना बंद कर दो गंतव्य की प्राप्ति हो जाने पर गमन क्रिया बंद हो जाती है उपलब्धि हो जाने पर उपलम्भ की जो प्रक्रिया है उपलब्धि की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है है ना ज्ञान हो जा परमा हो जाने पर प्रमाण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो ये नहीं कि उपाय ही पकड़ के बैठ जाओ इसलिए उपाय का भी अपवाद करना पड़ता है नेत नीति बोले अच्छा तुमको ये कैसे मालूम हुआ ये परब्रह्म परमात्मा जो है वो है। हमको श्रुति से मालूम हुआ बोले अग्रिज ज्यो नहीं घृ जते असी नहीं सीर जते देखो एक इसकी बात ध्यान में रखने है जब कोई बात जुक्ति से कही जाए तो उसको काटने के लिए जुक्ति चाहिए श्लोक नहीं बोल बात कही गई जुक्ति से और श्लोक बोल दिया जुक्ती से कही हुई बात श्लोक बोलने से नहीं कटती है किलोका प्रमाण जुक्ति तो जुक्ति से कटेगी और जब शास्त्र से कोई बात कही गई तो वो कटेगी है ना तो पूर्वापर की संगति लगा करके है ना सडलिंग के द्वारा तात्पर्य का निश्चय करके शास्त्र से कटेगी वो जुक्ति से नहीं कटेगी शास्त्र के सामने शास्त्र भिड़ेगा जुक्ति के सामने युक्ति भिड़ेगी हम पहले ये बात सिद्ध करते हैं कि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि के द्वारा आत्मा का ब्रह्मत्व सिद्ध नहीं होता ये बात हम सबसे पहले स्वीकार करते हैं कि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि इन पांच प्रमाणों के द्वारा है ना आत्मा की सिद्धि हो सकती है बोला कि मैं हूं मैं हूं इसकी सिद्धि हो सकती है परंतु मैं ब्रह्म हूं इस बात की सिद्धि किसी प्रमाण के द्वारा नहीं हो सकती तब हम कहते हैं कि श्रुति कहती है जिस विषय में किसी भी प्रमाण की गति नहीं है उस विषय में श्रुति बोल रही है कि तुम ब्रह्म हो है ना अब तुम्हें काटना हो तो श्रुति से काटो जब युक्ति से ब्रह्मता सिद्धही नहीं होती तो जुक्ति से ब्रह्मता कटेगी कैसे जब आंख से घड़ा दिखाई नहीं तो आंख से घड़े का अभाव कैसे दिखेगा अभाव का ज्ञान जो है वो प्रतिजोगी ज्ञान सापेक्ष होता है माने जिसको घड़े का ज्ञान है उसी के को घड़े के अभाव का ज्ञान होता है न तो अब ये प्रश्न हुआ कि ये आत्मा अग्रज अग्रिज माने हाथ से पकड़ेंगे आत्मा को पांव से चल के पहुंचेंगे आत्मा में और आंख से पकड़ लेंगे परमात्मा को बोले नहीं नहीं अग्रिज्यो नहीं ग्रहिज्यो ये अग्रज है ग्रहण नहीं किया जाता बोले बात ये है कि इसकी अतिरिक्त सर्व का निषेध जब कर दो तुम स्वयं रह गए तो बोले स्वयं कितना बड़ा तो अपने में बड़प्पन दिखे ना तो उसको भी काट दो छोटप्पन दिखे तो उसको भी काट दो आत्मा कितना बड़ा, बड़ा ना बड़ा ना छोटा है न अच्छा आत्मा की उम्र कितनी नित्य की अनित्य कह तो अपने में अनित्यता दिखे तो उसको काट दो क्योंकि तुम साक्षी हो और अपने में नित्यता दिखे ना तो उसको भी काट दो क्योंकि नित्य तो काल भी है परंतु मिथ्या है है ना व्यापक तो देश भी है परंतु मिथ्या है न रर्वात्मक तो सबीज वस्तु भी है परंतु दृश्य है तो जहां नित्य नित्य काल नहीं रहा जहां छोटा बड़ा देश नहीं रहा जहां कारण द्रव्य नहीं रहा वहां अपने को परिच्छिन्न बनाने वाली चीज कौन सी है ना जब दूसरी चीज ही नहीं काट दिया उसको है? तो परिच्छिन्न और परिच्छिन्न का अभाव दोनों से विलक्षण अपना आपा यहीं से सिद्ध ना तो परिच्छेद और परिच्छेद का अत्यंत अभाव दोनों से उपलक्षित जो आत्मतत्व है वो न काल परिच्छिन्न है न देश परिच्छिन्न है न वस्तु परिच्छिन्न है न उसमें सजातीय भेद है न विजातीय भेद है न स्वगत भेद है नारायण कहो ये नेति नेति के द्वारा ही अग्रज्यो नहीं ग्रिजते के द्वारा परमात्मा का निरूपण होता है सो ये उपाय है बोला अब ये प्रश्न आया कि उपाय असत्य और उपलब्धि सत्य की ये क्या खेल है क्या ये खेल आप जरा भी ध्यान करके विचार करोगे ना तो बालू पड़ जाएगा यदि द्वैत की सिद्धि करनी हो तो उपाय भी सत्य और उपाय भी सत्य लेकिन अद्वैत की सिद्धि जहां करनी है वहां उपाय के मिथ्या हुए बिना तो अद्वैत की सिद्धि होगी ही नहीं है क्योंकि अद्वैत की सिद्धि तो उपाय रूप द्वैत की अद्वैत का बाद करना पड़ेगा तो बोले भाई क्यों करें ऐसा ही क्यों करें उपाय को ही पकड़ो। ना ना। तो बोले देखो जितने समझाने के उपाय हैं दुनिया में वो आए नहीं हैं उप हैं सभापति नहीं है वो उप हैं पहले दो नंबर का तो पहले ही कर दिया ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आय और उप, रा, उप, और उप मंत्री उपमंत्री सभापति उपसभापति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो उपाय दो नंबर का है माने गौण है ये बात तो पहले आप ही आ गई जुड़ने से वो आय नहीं है आय के पास है अब पार्श्व में यदि देश हो काल हो वस्तु हो तब तो उपाय रहे और पार्श्व में देश काल वस्तु है नहीं अब दूसरी बात देखो आप जितनी चीज सीखते हो आपको कहरा है ना पड़ा होगा पहले है ना कहीं एक लकीर खींची और लेकिन और केवल नागरी भाषा में है महाराष्ट्र में भी तो है ना अच्छा और गुजराती में भी तो है ना लिपि में है कि नहीं अच्छा उड़िया में है बंगला में है तमिल में है तेलुगु में है तमिल में है तेलगू में है अच्छा भाई अंग्रेजी में है कि नहीं और रशियन में है कि नहीं चीनी में है कि नहीं आ, अक्षर तो सब में है ना तो अक्षर अच्छा, लिपि कौन सी सच्ची है ना न अक्षर बोलना है उसके लिए ये सब झूठे संकेत बनाए हुए हैं जो कागज पर लिखे जाते हैं बोला अक्षर मुंह में होता है और वैसा उच्चारण करने के लिए मुंह से कागज पर संकेत बनाए जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की लिपि कोई लिपि सच्ची नहीं है लिपि जो है वो अक्षरावगम के लिए है हम अक्षर को पहचान जाएं नारायण अच्छा अक्षर का कोई अर्थ होता है नारायण अक्षर से पद बनाया हो आ, पद से वाक्य बनाया तो बोले ये पदार्थ है और ये वाक्य अर्थ है अरे नारायण कहो है ना पद होता है मुंह में अर्थ होता है धरती पर है ना न केवल संकेत विधेयक एक ही वस्तु के लिए फारसी में दूसरा पद है अंग्रेजी में दूसरा पद है संस्कृत में दूसरा पद है तो अर्थ के साथ पद का संबंध क्या बोले तो औत्पत्ति का संबंध ना है नारायण अभी वेदांत पढ़ो तो शब्द से अर्थस्य शब्द है न औपत्ति का संबंध है नारायण कई स्व संकेत आपको विचित्र लगेगा बोले कि भाई ये किरणों का नाम रखते हैं ना ये एक फलाना है ये फलाना है ये आ है ये बा है तो है तो एक बार ये प्रश्न उठा न्याय शास्त्र के अनुसार जितनी वस्तुएं होती हैं और उनका जितना नाम होता है वो सब ईश्वर अपने पहले संकल्प में ही एक ही संकल्प में वस्तुओं का नाम भी ना जैसे पृथ्वी पृथ्वी वस्तु और पृथ्वी नाम दोनों ईश्वर के संकल्प में आया तो बोले ये तो ठीक है भाई लेकिन माँ बाप नाम रखते हैं, हैं? कि ये गजानन हैं और ये गिरधारी हैं ये नाम तो माँ बाप रखते हैं बोले ये भी ईश्वर के पहले ही संकल्प में है कि इनके माँ बाप ये नाम रखेंगे है ना तब तो बोले भाई ये डॉक्टर लोग दवाओं का नाम रखते हैं है और वैज्ञानिक लोग वैज्ञानिकों का नाम रखते हैं बोले यह भी ईश्वर के संकल्प में है एक कई संकल्प से जब काम चल जाता है तो दो मत है नयायिकों में एक तो ये है कि जो नित्य द्रव्य हैं उनका नाम तो ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में रख दिया और जो अनित्य द्रव्य बाद में उत्पन्न होते हैं उनका नाम कल्पना से रखा जाता है और एक मत है कि नहीं नहीं सब कल्पना जो उदय होगी लोगों के चित्त में वो भी ईश्वर ने कर दिया नारायण ये शब्द और अर्थ का जो संबंध है ये सिवाय कल्पना के दूसरी किसी भी रीति से इस शब्द का ये अर्थ है ये सिवाय कल्पना के और दूसरी किसी रीति से नहीं हो सकता नहीं तो हम बोले संस्कृत है ना? और समझे आदिवासी और बोले आदिवासी और समझे हम है ना? अच्छा ईश्वर का ये भी संकल्प है कि उसकी बोली वो समझे हम न समझे और हमारी बोली वो सम, हम समझें वो न समझे अरे बाबा तो ये वाक्य है ना? ये पदार्थ है नक्षर है और ये अक्षरों की आकृतियां हैं नवल उपाय है व्यवहार की सिद्धि के लिए वस्तु को समझाने के लिए ये उपाय हैं, है ना तो सर्वत्र मिथ्या उपाय से सत्य वस्तु की प्रतिपत्ति होती है का इसलिए व्याख्यातम ने एक बार उपाय के रूप से जिसका वर्णन किया लक्ष्य का बोध होते ही वे सब सब उपाय जो हैं वो नेति नेति निषिद्ध हो गए या निषिद्ध होते ही लक्ष्य स्वयं रह गया और उसका बोध हो गया अच्छा दृश्य ओ शे से स यश नेति व्याख्या यत सर्वग्राज्य भाव प्रकाशते असतो हेतुनाजते सो हिमा जन्म जायते असतो मुज्य बंध्याो न तत् मयया वजयते यहानेस स्पंदते मयया मन तथा जाग्रदया भासम स्पंदते मयया मन अवयम्चयासम मन न संशय अदय तथा जाग्र संशय मनोदृश्यदंवत जत्ंचित चराचर मनसो यमनी भावे भाव द्वैतम नोपलते ये वर्णन करते हैं कि स्वयं तो व्याख्या की परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है परमात्मा में स्थिति रहती है परमात्मा में प्रलय होता है सब लोग परमात्मा से ही प्रेम करते हैं एक और तो वर्णन करते हैं कि सब परमात्मा का विलास है और स्वयं करते हैं और दूसरी ओर सौ ए सौ नेति नेति इति नुदय और फिर खुद कहते हैं यह नहीं यह नहीं यह नहीं अपनी कही बात काट लेते हैं तो अब इसमें परमात्मा के स्वरूप की प्रतिपत्ति माने उसका ज्ञान उसका अनुभव कैसे होगा ये क्या कारण है भाई कि एक और तो बताते हैं कि सब उसी से उसी में वही और फिर कहते हैं कुछ नहीं बोले तो बात यह है कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो इद मिथनतया अग्राह्य है सर्व अग्राह्य भावे नेतुना अजम प्रकाशते अग्राह्य भाव हेतुना सर्व अजम प्रकाशते अग्राह्य भाव रूप युक्ति से कारण से हेतु से ये बात निकलती है कि एक अजन्मा परमाश्मी प्रकाशित हो रहा है उसमें उत्पत्ति स्थिति प्रलय जीव जगत ये सब बिल्कुल अखंड अद्वैत एक रस वही इसमें कारण क्या बताया अग्राह्य भावे ना तो ये बात आप ये नहीं समझना कि केवल अद्वैत वेदांती ही मानते हैं बना तो ये उपासक लोग भी परमात्मा को अग्राह मानते हैं वो माने वो ऐसे कहते हैं कि जीव चाहे कि हम अपने प्रयत्न से अपने हाथ से ईश्वर को पकड़ लें या नहीं पकड़ सकता बोले वो चाहे हम अपने प्रयत्न से अपनी आंख से ईश्वर को देख लें तो नहीं देख सकता ऐसे ये नहीं कि भक्त लोग जिस ईश्वर को मानते हैं उसमें ग्राह्यत्व रूप दोष मानते हैं वो कहते हैं बाबा वो स्वयं प्रसन्न होकर के कृपा करके है ना प्रेम परबस होकर के किसी को अपना हाथ पकड़ा दे तो हाथ पकड़ाने में स्वातंत्र्य हाथ पकड़ाने में शक्ति उसकी अपनी है जीव की नहीं है इसलिए उपासना के मत में भी परमेश्वर को अग्राह्य ही मानते हैं बोला अपने प्रयत्न से ग्राह्य नहीं होता भगवान स्वयं तत्पदार्थ स्वयं कृपा करके अपना दर्शन देता है अच्छा तो कहो कि योग मत में योग मत में परमात्मा को ग्राह्य मानते होंगे ये तुलना करने के लिए यह बात कह देते हैं तो कल हमको किसी श्रोता ने फोन किया था कि आप वेदांत की ज्यादा गंभीर बात कहते हैं तो हमारी समझ में नहीं आती है है ना इसलिए थोड़ी थोड़ी कोई बात उपासना की भी कह दिया करो है ना थोड़ी हल्की बात ऐसे ऐसे किसी ने फोन किया था तो देखो अग्राह्यता जो है जहां तक तुम अपनी इंद्रियों से दिखने वाले संसारी नासवान विषयों में ईश्वर बुद्धि करते हो वहां तक तो गलत आई है और जहां तक अपने मन से कल्पित और अपनी बुद्धि से गृहित अपने बल से पकड़े हुए ईश्वर को मानते हो तो वहां तक अभी नहीं आया वो तो जब स्वयं ना प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य आत्मा विवृणुते तनु स्वाम अपने को नंगा करे किसी के सामने भगवान तस्वै सा आत्मा विवृणुते विवरण कुरुते आवरण रहितम निरावरणम करुते किसी किसी भक्त के सामने भगवान अपने को निरावरण खुला नंगा है ना इतना प्रेमी होए निकट का तब उसके सामने करे वेदांती लोग निरावरण शब्द बोलते हैं है ना और तो नसोदा मैया के गोद में बिना कपड़े का आता है वो निरावरण हो तो वो बात ये तत्पदार्थ की अभिव्यक्ति है कृत अच्छा कहो कि योग मत में परमात्मा को ग्राह्य मानते हो का नहीं वहां तीन प्रकार की समापत्ति जो मानते हैं ग्राह्य समापत्ति ग्रहण समापत्ति और ग्रही समापत्ति साधन जहां योग के साधन का वर्णन है ना वहां इसका विवेक मन से ग्राह्य वस्तु में एक एकाग्र हो गए नहीं मन में ही एक आग्रह हो गए नहीं अपने आप में अहम में एक आग्रह हो गए तो ग्राह्य समापत्ति ग्रहण समापत्ति और ग्रहित्री समापत्ति कक्षा ये जिसको हमने देखा सो ईश्वर है बोले ना अच्छा जो देखना है ज्ञान मात्र शांति शांति शांति वो ईश्वर है बोले ना का अच्छा तो जो देख रहा है ग्रहिता है सो तो ईश्वर है का ना इन तीनों समापत्तियों को काट करके देखने वाला जो आम है ना वेदांत में भी वेदांत में भी ग्राह्य आत्मा का स्वरूप नहीं ग्रहण आत्मा का स्वरूप नहीं और अहम ज्ञाता इत्याकारक जो है ना अहम ब्रह्म जाना मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसी वृत्ति वाला जो है वो नारायण ये तीनों परमार्थ नहीं है क्योंकि ब्रह्म कोई घट पट आदि के समान पदार्थ तो है नहीं कि वहां ही वारायण फल व्याप्ति हो वेदांत में ऐसा मानते हैं एक वृत्ति व्याप्ति होती है और एक फल व्याप्ति आपकी रहती है तो जैसे अंधेरे में घड़ा रखा है घड़ी रखी है गांव में महात्मा लोग रहते थे तो घड़ा का दृष्टांत देते थे अब शहर में दृष्टांत देना हो तो घड़ी का दृष्टांत देना पड़ेगा है ना वो तो देश काल के अनुसार बदल जाएगा गांव में लोग घड़े को ठीक जानते थे शहर में लोग घड़ी को ठीक जानते हैं कब अंधेरे में घड़ी रखा है चश्मा घड़ी रखी है चश्मा रखा है अंधेरे में मेज है कुर्सी है अच्छा और फाउंटेन पेन है कुछ भी है तो जब स्विच दबाया ना और बिजली का लट्डू जला आ, प्रकाश हो तो प्रकाश ने केवल अंधकार को निवृत्त किया फाउंटेन पेन को या घड़ी को या मेज को या चश्मे को या कुर्सी को उसने पैदा नहीं किया तो अंधकार निवारण के अतिरिक्त प्रकाश और कोई काम नहीं करता और देखने वाले को यह होता है कि मैंने घड़ी देख ली मैंने मेज देख लिया हमारा चश्मा बिल्कुल ठीक है टूटा नहीं है ना फाउंटेन पेन ज्यो करते हो नारायण ना तो इस क्या बोलते हैं अंधकार की निवृत्ति जो है ये तो वृत्ति व्याप्ति है वृत्ति व्याप्ति का क्या अर्थ है कि अपने मन में सब ठीक आ गया आंख के रास्ते से सब मालूम पड़ गया ठीक ठीक है ना कि सब चीज यहां रखी है बोला अंधकार निवृत्त हुआ और वस्तु तो सब मालूम हो गई अपनी आंख की जो ज्योति है ना उसने सब को अपने अंदर ले लिया लेकिन मैं जानता हूं ये अभिमान जो है वो अंधकार निवृत्ति होने पर मैंने घड़ी देखी मैंने चश्मा देखा मैंने मेज देखा मैंने कुर्सी देखी ये अभिमान उत्पन्न होगा हो इसी को फल बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति अंधकार को निवृत्त अंधकार के निवृत्त होने से वृत्ति व्याप्ति होती है ऐसे बोलो वृत्ति व्याप्ति होने से अंधकार की निवृत्ति होती है प्रकाश की व्याप्ति हुई और अंधकार की निवृत्ति हो गई अच्छा और मैंने अमुक अमुक वस्तु को जान लिया अब यही बात जब ईश्वर पर लगाते हैं ना परमात्मा पर ब्रह्म पर तो वृत्ति माने है ना वृत्ति माने प्रकाश व्याप्ति जैसे घर में रोशनी फैल गई थी वो ऐसे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल गया अंधकार की निवृत्ति हो गई अपना आत्मा जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है है ही वो तो स्वयं है बोले अब इसके बाद मैं ब्रह्म हूं ये फलव्याप्ति जो होती है ना ये नहीं होती क्यों नहीं होती कि ये घड़ा है ये कपड़ा है ये चश्मा है ये मेज है ये कुर्सी है ये तो दृश्य विषय है ना इसलिए मैं इनको जान गया है ना ये अहम के साथ उस वृत्ति व्याप्ति का फल जुड़ जाता है दुनिया में किसी भी चीज को जानने का फल ये होता है कि अभिमान उत्पन्न होता है कि मैं जान गया लेकिन ब्रह्म में जो ज्ञान की प्रक्रिया होती है वो ज्ञान रूप प्रकाश की व्याप्ति और अज्ञान रूप अंधकार की निवृत्ति इसके सिवाय इसके सिवाय अहम ब्रह्म जाना मी इत्याक फल नहीं होती इसलिए ब्रह्म न ग्राह्य है न ग्रहण है न ग्रहिता है क्योंकि फल अब जैसे वेदांत ग्रंथों में एक दिल्लगी आती है वो कहते हैं एक आदमी ने कहा कि देखो भाई हमको तो ज्ञान हो गया मैं तो ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी वो तो बोले मूर्ख है है ना ऐसी बिल्कुल सीधी बात आती है मूर्ख है, है ना तुम ब्रह्म हो सब ब्रह्म है ये बात तो सच्ची है लेकिन मैं ज्ञानी हूं और सब अज्ञानी हूं ये अज्ञानी है ये बात झूठी है असल में अपने अज्ञान को जानना यही तो उसका मिटना है ना हम किस विषय में किस चीज को नहीं समझते हैं ज्ञानी कौन जो अज्ञान को जानता है वो जो अपने ज्ञान को जानता है उसका नाम ज्ञानी नहीं हो तो ज्ञान का अभिमान लौकिक दृष्टि से भी ये बात ठीक है बोला और अलौकिक दृष्टि से भी ये बात ठीक है ज्ञानी वो है जो जानता है कि मैं कितना कम जानता हूं जो अपने अज्ञान को जाने सो ज्ञानी लौकिक दृष्टि ये लौकिक दृष्टि हुई हो और जो हम ये जानते हैं हम ये जानते हैं हम ये जानते हैं ये दो जने में बात होती है ना तो पढ़ चढ़ के लोग बात करते हैं बोल तो तो तुम इतना ही जानते हो हम तो इससे और आगे जानते हैं क्या तुमको इतना ही मालूम है कि हम तो इससे और आगे जानते हैं क्या ये वेदांत की चर्चा नहीं है बोला इसको तो अहम हमिका बोलते हैं संस्कृत में है ना अहम हमिका है ना अहम मैं मैं मैं आए, कुछ नहीं तो अच्छा तो फल क्या होता है अवगतन तत् स्वनिष्ठतया इश्यते फल क्या है प्रयोजन क्या है जो चीज जानने के बाद अपने साथ जिसका ज्ञान जुड़ जाता है अहम घटम जाना पटम जाना मठम है जाना मीना पुरसिका जाना मंचम जाना थे ना? थे ना? घटी यंत्र जाना ऐसे चक्षुष्यम जानामि, चक्षमा, चखमा जानामि, नारायण तो नारायण ये जो जानामि है ना जानामि, ये बोले कि अहम माम जानामि, मैं अपने को जानता हूं तो बिल्कुल गलत अहम ब्राह्म जाना का बिल्कुल गलत तो वेदांत के ग्रंथों में आता है कि जो ऐसा मानता है कि मैं तो ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया और दूसरे लोग बद्ध हैं शंकरानंद जी ने वो हंसी उड़ाई है इसकी बोले येम अभिमन्य अभिमन्यते अहम मुक्तः अन्य बद्धाय इधि मैं मुक्त हूं और दूसरे बद्ध ऐसा मानता है न स मुक्त किंतु वाचा मुक्त न स वस्तु तो मुक्त किंतु वाचा मुक्त है वो वस्तुतः मुक्त नहीं है वो तो केवल जबानी जमा खर्च से मुक्त है अब वेदांत में अग्राह्य भाव की बात परमात्मा की क्योंकि उपनिषद कहती है अग्रिज्यो नहि गृहजते गृहदाराण में यह वचन आया अग्रहज्यो नहीं गृहजे परमात्मा गृहज्य नहीं है अग्रिज है गृहज सूत्रों में उसका प्रतिपादन नहीं है बोला अग्रिज्य घर हाँ गृहस्थी नहीं है वो गृहज्याग्नि नहीं है बोला ग्रिज सूत्र है ना पारस्कर ग्रिज सूत्र आपस्तंभ धर्मसूत्र ग्रिज सूत्रों में नहीं है वो वो तो उपनिषदों की बात वस्तु हस्तादि इंद्रियों के द्वारा गृहज नहीं है नेत्रादि इंद्रियों के द्वारा ग्रिज्य नहीं है मन बुद्धि आदि के द्वारा ग्रिज्य नहीं है अग्रिज्यो तो अग्रिज शब्द का दो तरह से अर्थ किया जाएगा गृहज्या व्यतिरिक्त अग्रिज्या जो कुछ ग्रहण किया जाता है उससे जो व्यतिरिक्त है उसको अग्रिज कहते हैं धन है न गृहज से न्यारा जैसे मैं घड़े को देखता हूं तो घड़े से न्यारा हूं इसी तरह से मैं अंतकरण आदि को जानता हूं तो अंतकरण आदि से न्यारा हूं ये कर्तव्य हुआ इसको विवेक विवेक बोलेंगे हो इसका नाम वेदांत की भाषा में विवेक है गृहज्याद व्यतिरिक्त अग्रहिज्या और नारायण नेति नेति जब बोलेंगे तब निषेध अपवाद करेंगे तब क्या इसका अर्थ होगा नास्ति गृहज्यम दृश्यम जस्मिन सअग्रिज्य आत्मा जिसमें गृहज पदार्थ की सत्ता ही नहीं है आ, उसका नाम अग्रिज्य तो अग्रिजियो नहीं गृहजें वो गृहज नहीं होता है नास्तिक गृहजस्म तो इस तरह से क्या होता है कि दुनिया की ओर से है ना मन को हटाना दुनिया की वासना छोड़ करके ईश्वर वासना में मन को लगाना ये उपासक संप्रदाय है और विषय से मन हटा करके आत्मनिष्ठ बनाना ये योग संप्रदाय है और मन और मन के विषय को आत्मसत्य में बाधित कर देना है ही नहीं ये ज्ञान संप्रदाय है ये बोलते हैं कि ये आत्मा को जानने का उपाय है क्या उपाय है कि पहले ग्रीज का अध्यारोप करो और फिर ग्रीज का अपवाद करो ये दुनिया दिख तो रही ना का दिख रही है तो कैसे दिख रही है कैसे दिख रही है ऐसे दिख रही है ऐसे दिख रही है, है, है। अध्यारोप करो और उसके बाद बोलो कि ये अखंड सत्य में है नहीं अब बात कर दो तो कौन रह गया फिर कि जो अध्यारोप का साक्षी है वही अपवाद का साक्षी है और जो अध्यारोप का अधिष्ठान है वही अपवाद का अधिष्ठान है हैं इसलिए अखंड आत्मदेव की सत्ता रह गई और बाकी कट गया अब बोले शंकराचार्य ने कहा जैसे कोई लकड़ी काटना होता है ना तो जो कुल्हाड़ी होती है कुठार टांगा वो केवल लकड़ी के दो हिस्सा कर देने के सिवाय चीर देने के सिवाय काट देने के सिवाय और कोई काम नहीं करता दो टुकड़े उत्पन्न नहीं करता दो लकड़ी उत्पन्न करना कुल्हारे का काम नहीं है केवल छिदिक क्रिया जो है छेदन की जो क्रिया है वो उसके दो टुकड़े कर देते हैं इसी प्रकार वेदांत का काम जो है वो केवल अज्ञान को निवृत्त करना है ब्रह्मत्व को उत्पन्न करना ये वेदांत का काम नहीं है क्यों बोले ये स्वयं स्वयं प्रकाश आत्मदेव जो हैं? कि ये तो स्वयं ब्रह्म है, है? यह तो स्वयं ब्रह्म है। इसमें ब्रह्मता उत्पन्न करना नहीं है ब्रह्मा का इतने का। तो बोले कि अच्छा जब ये व्याख्या की कि उससे उत्पत्ति हुई उसमें स्थिति हुई कुछ मान करके उसमें राग द्वेश करते हैं अच्छा। और राग द्वेष करके दुखी होते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं? और फिर दुख से बचना चाहते हैं पहले तो संसार को माना सच किसने बताया था ये तुमको किस स्कूल में पढ़ के आए मैं शरीर हूं ये किस विद्यालय में ये पढ़ाया गया अनाद विद्योपाता विद्या से भाव है एनी बेसेंट से किसी ने पूछा था है? अज्ञान कैसे पैदा हुआ तो उसने कहा कि अज्ञान पढ़ाने के लिए कोई स्कूल कालेज नहीं हुआ करता है तो नज्ञान उत्पन्न नहीं होता उसके पहले उसके पहले उसके पहले ये तो आप जानते हैं आप समझो आप में से कोई रशियन भाषा न जानता हो चीनी ने जानता हो चीनी भाषा तो उससे पूछो कब से नहीं जानते हो तो कहेगा भाई जन्म से नहीं जानते हैं तो बोले अच्छा पूर्व जन्म में जानते थे बोले हा, हा, पूर्व जन्म में सीखा था याद हो उसको और कहे कि हाँ हाँ हा, पूर्व जन्म में सीखा था तो बोले सीखने के पहले कब से नहीं जानते थे सो बताओ है तो चीनी भाषा का अज्ञान है ना अनाधिकाल से होगा लेकिन सीखने के बाद वो मिट जाएगा कि नहीं रशियन भाषा का अज्ञान अनादि काल से होगा लेकिन सीखने के बाद वो मिट जाएगा कि नहीं इसी प्रकार अपना आत्मा ब्रह्म है इसका अज्ञान होता तो अनादि है परंतु वेदांत विद्या से उस अज्ञान की अनादि अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है ये कल्पित अज्ञान जो है वो कल्पित विद्या से निवृत्त हो जाता है क्योंकि अकल्पित सत्य तो केवल ब्रह्म है ना विद्या ना विद्या तो कल्पित विद्या को निवृत्त करने के लिए जादृशी शीतला देवी तादृशो है ना समान सत्ताक अज्ञान की निवृत्ति के लिए समान सत्ताक ज्ञान की कल्पना करनी पड़ती है अब जैसी प्यास वैसे ही पानी होगा ना सपने की प्यास को तो सपने का पानी जागृत की प्यास को तो जागृत का पानी आपस में तो सत्ता जिनकी प्रकाश जो आत्मा है जिसके बारे में एक प्रश्न के उद्घाटन हैं कि नेति नेति के द्वारा सबका निषेध कर देने के बाद जो शेष रहा तो शेष वस्तु भी यदि वृत्ति का विषय नहीं होगा तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी उसको भी जानना पड़ता है आप देखो सांप नहीं है एक ने कहा सांप है दूसरे ने कहा नहीं है तीसरे ने कहा माला है दूसरे ने कहा नहीं है चौथे ने कहा डंडा है दूसरे ने कहा नहीं है पांचवें ने कहा भू छिद्र है दूसरे ने कहा नहीं है क्योंकि दूसरा जानता है कि रस्सी है उस तो सब कल्पना का तो उसने खंडन कर दिया लेकिन किसी को बताया नहीं कि यह रस्सी है